आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे पॉइंट फोर एफ एम मेरा मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मेरा गाँव मेरा अंचल में हम सभी अंचल की बातें करते हैं तो हमारे इस माउंट आबू में भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जिसमें आज विशेष कार्यक्रम हुआ है उसी की बातें आपको सुना रहे हैं वहाँ पर श्री के दुर्गा प्रसाद जी महानिदेशक रिजर्व पुलिस बल के आए हुए थे और माउंट आबू में स्थित रिजर्व पुलिस बल को विशेष ट्रेनिंग प्रोवाइड किया और इसके साथ साथ बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं और स्पीच एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम भी हुआ जिसमें मीडिया के सभी लोग आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें दुर्गा प्रसाद जी विशेष रूप से मीडिया के साथ जुड़कर उनके सवालों के जवाब उन्होंने दिया और उसी चीज को मैं आप सभी को अभी इस मेरा गाँव मेरा अंचल कार्यक्रम में सुनाने वाला हूँ अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी के एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक श्री के दुर्गा प्रसाद का माउंट आबू में आज के दिन यानी 20 मई 2016 को आगमन हुआ और एकेडमी के निदेशक श्री भूपत सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की और श्री प्रसाद के एकेडमी के मुख्य परिसर के आगमन होने पर एकेडमी के अधिकारियों द्वारा उनका बहुत ही सुंदर स्वागत किया गया तथा साथ ही उन्हें एकेडमी के अंदर जो चलाए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के कोर्सेस पाठ्यक्रम तथा अन्य परीक्षण व प्रशासनिक कार्य के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया और उसके साथ साथ सबसे पहले महानिदेशक महोदय ने अकेडमी के क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण किया उसके उपरांत नवीनीकृत सर कैनिटकर हॉल का उद्घाटन भी किया संवाददाता सम्मेलन पर आयोजित मॉक एक्सरसाइज को देखा उसके साथ ही अकेडमी के विभिन्न संपत्तियों का भी निरीक्षण किया तथा जवानों के कल्याण के संबंध में भी एकेडमी की प्रतिबद्धता की बहुत ही अच्छी प्रशंसा भी उन्होंने की इसके साथ एकेडमी के अधिकारियों व जवानों को संबोधन करते हुए महानिदेशक महोदय ने एकेडमी के निदेशक श्री भूपत सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रशिक्षण व अन्य कार्यों की बहुत ही सराहना की तथा इसे निरंतर बनाए रखने के लिए कहा बल के समक्ष आने वाली चुनौतियों से भी सभी कार्मिकों को अवगत कराया तथा उससे निपटने के लिए सदैव प्रयासरत रहने हेतु तो बहुत आह्वान भी किया उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से भी मुलाकात की और उन्हें भी बल की जिम्मेवारी एवं अपेक्षाओं के अनुसार सदैव प्रयासरत रहने तथा कुशल व सक्षम नेतृत्व प्रदान करने हेतु तो निर्देश दिए इसके साथ ही श्री प्रसाद एक दिवसीय प्रवास के दौरान स्थानीय मीडिया से वार्ता करने के दौरान अकेडमी के इतिहास एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से माउंट आबू के गहरे रिश्ते व विशेष विशेषताओं का भी उनका उल्लेख किया उन्होंने कहा कि अकेडमी व माउंट आबू आकर उन्हें अपार आनंद व गौरव महसूस हुआ है उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भूमिका का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि हमारा बल प्रजातंत्र का सही मायनों में प्रहरी है तथा देश के सामने पेश आ रही सभी प्रकार की चुनौतियों का डट कर मुकाबला करने में सक्षम है और आगे भी चुनौतियों में ये बल मुकाबला करता रहेगा ऐसा भी उन्होंने कहा इसके साथ ही श्री प्रसाद अकेडमी के अंदर चलने वाले या चलाए जा रहे जो विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनकी विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि एकेडमिक प्रशिक्षण की उत्कृष्टता मापदंडों को बनाए रखते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है और देश एवं सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को कुशल व सक्षम नेतृत्व क्षमता प्रदान भी कर रही है एकेडमी अपने आप में अथक प्रयासों से अपने देय ज्ञान संध्या शक्ति को जीवंत व चारित्र्थ करने में सफल भी रही है उन्होंने माउंट आबू के निवासियों के भी खुशहाली व सुखद भविष्य हेतु तो शुभकामनाएँ भी व्यक्त की तो ये कुछ विशेष बातें थीं जो इस एक दिवसीय दौरे में खास श्री महानिदेशक रिजर्व पुलिस के श्री दुर्गा प्रसाद जी का जो आगमन हुआ उस विषय की कुछ विशेष बातें मैंने आपको बताई आइए आगे हम लोग जो हूबहू जो चर्चा हुई मीडिया के साथ में वो बातें आपको सीधा ही मैं सुनाता हूं। आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमाद माधवन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर मेरा गांव मेरा अंचल सुनते रहो मुस्कराते रहो से और महानिदेशक महानिदेशक आर्थिक सुरक्षा अकादमी में स्वागत भारतीय अभिनंदन करती 1981 के के में अधिकारी हैं। आपने आपने की की वर्ष बहुमूल्य पुलिस सेवा में राज्य और केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है आपने अपने गृह राज्य में, में, में, में, में, में डायरेक्टर एपीएससी आईजी के के के रूप रूप में में आपने आपने बार पुलिस पुलिस पुलिस एपी एपी एपी से स्पोर्ट्स हैं। आप पहले केंद्र के प्रतिनियो पर SPG, के SDG, के के रूप में में एसपीजी जैसे-जैसे अपनी सेवाएं प्रदान की है आपने आंध्र प्रदेश में अपनी तैनाती के दौरान राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी रणनीति लागू की आपने नक्सल विरोधी अभियानों को प्रभावी रणनीति का चलाना सुनिश्चित किया जिससे नेताओं का सफाया हुआ व सिक्योरिटी फोर्सेज में भी भारी कमी आई सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आपका स्वागत के अधिकारी किस तरह वजह है कि जो इस तरह के सेमिनार करने की आवश्यकता आज आप जानते ही हैं प्रेस और मीडिया का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है जहाँ पर जो हमारे साथ हो रहा है ये जो, जो कार्रवाई हम कर रहे हैं जिसको इसे जो है पब्लिक तक ले जाने के माध्यम आपसे बढ़िया माध्यम और कोई नहीं है तो इस माध्यम का किस तरह से उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए हाउ बेस्ट टू यूज द मीडिया एंड हाउ बेस्ट टू फुट अक्रॉस यूर पॉइंट टू दैम उसके लिए ट्रेनिंग कोर्सेस चल रहे हैं एक ऐसा ट्रेनिंग कोर्स भी है जिसमें आईजीज और डी आई भाग ले रहे हैं ऐसे नहीं कि ये फर्स्ट प्रोग्राम है सर इससे पहले भी प्रोग्राम्स हो चुके थे इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी मैं आया था और दूसरी बार यहाँ पर आ रहा हूँ ताकि सबसे सुनो कि हमारे ऑफिसर्स के भी जो कंसर्नस हैं उसके बारे में जानकारी होने के लिए और जिस तरह से वो कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेने के लिए आया हूँ तो मेरा तीसरा विजिट है यहाँ पर लेकिन दो बार जो है इस प्रोग्राम में मैं आया हूँ आने का मकसद यह था कि उन प्रोग्राम में मिलूँ और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट्स और डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उनको भी देखने के लिए और जो करना है अभी उसके बारे में भी प्रोग्रेस को जो है परसों करके देखने के लिए आया हूँ बहुत सारे हैं फील्ड में हैं एडम एडमिनिस्ट्रेशन वाइज है ट्रेनिंग में हैं बहुत सारे हैं ट्रेनिंग यानी कि अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम कम टू ऑपरेशंस ओनली और ऑपरेशंस है हमारे लिए कई सारे थिएटर्स में हैं कश्मीर एक थिएटर है जहाँ पर आज आप भी देख रहे हैं आप भी लिख रहे हैं कि दिन ब दिन वहाँ भी सिचुएशन हर रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है और जिस तरह से उसको संभालें एल थिएटर दूसरा थिएटर है जहाँ पर आपको जानकारी है कि नए नए तरीकों से वो नक्सलियाँ जो है अपने ऊपर हमला करने के नए नए तरीके हर रोज़ ढूंढ रहे हैं तो उसका किस तरह से हमें उसका सामना करें और तीसरा हुआ कि नॉर्थ थिएटर थोड़ा वहाँ पर सिचुएशन और भी काबू में है और इट्स गुड इट्स इट्स कंटिन्यूंग टू भी गुड वो हुआ ऑपरेशन के बाद तो ट्रेनिंग इतना बड़ा फोर्स और नए नए थिएटर्स जब लोग हर एक थिएटर में जाते हैं तो हर एक को ट्रेनिंग कर, करवाना पड़ता है ताकि उनको पता चले क्योंकि कश्मीर का थिएटर में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का एल डब्ल्यू थिएटर में है जिस तरह के ट्रैक्टर्स अपनाना चाहिए और जो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में जब जाएँगे थिएटर में जब जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह का ऑपरेशन चलेगी ये सारे जो अलग अलग किस्म के हैं तो जब भी मैं किसी आदमी को ऑफिसर हों या जवान हों एक थिएटर से दूसरे थिएटर में बेचता हूँ तो उनको वहाँ थिएटर के बारे में जानकारी देना चाहिए तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए वो एक हो गया फिर हर एक जवान और ऑफिसर को एक्टिंग हर एक साल में उनको एक बार ट्रेनिंग में बुलाया जाए ताकि उनको जो है अपने क्षेत्र से थोड़ा बाहर आकर जो उन्होंने सीखा है उसके बारे में दोहराना एक बार और फिर जाकर फिर फील्ड में ठीक तरह से उसका इस्तेमाल करना ये हम चाहते हैं कि इस तरफ हो जाए लेकिन होता नहीं है क्योंकि जैसे हर एक रिक्वायरमेंट के लिए हमें बुलाया जाता है आज इलेक्शंस हुआ है पांच स्टेज में इलेक्शंस हुए हैं उसमें न सी के साथ साथ बाकी सब फोर्सेस के भी आए हैं लेकिन सी उनका फोर्स कोऑर्डिनेटर रहा आज तक जो है पिछले फोर्टी फाइव डेज से एलेक्शन में सब लोग एट हंड्रेड सारे फोर्सेज के तैनात किए गए हैं इसका मतलब यह हो कि फील्ड से उन्हें निकाल कर उनको वहाँ पर भेजना पड़ता है लेकिन उनके लिए फिर डिफरेंट ट्रेनिंग और डिफरेंट ब्रीफिंग ये सब करना पड़ता है फिर बाद में फिर उनको वापस भेजना पड़ता है तो ट्रेनिंग का भी कुछ उसके उससे जो है थोड़ा झटका लगता है कि जिस तरह से ट्रेनिंग होना है वो तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको दूसरे ड्यूटीज में भेजना पड़ता है सो तो इस तरह के कई सारे चुनौतियाँ हमारे सामने तो वी कीप क्रॉसिंग ऑल ऑफ दम रेगुलरली वफ्टर अंदर पर क्या मानने गए तो यस सिचुएशन सर डिफिकल्ट हम भेजते हैं नॉर्थ ईस्ट थिएटर में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर उनको अपने घर से बात करने के लिए भी मौका नहीं मिलता नहीं तो इसके लिए हम डीएसपीटी लगाए हैं क्योंकि वहां अपना तो टेलीफोन है, है ना तो बिजली है ना तो कुछ है तो हमारी तरफ से हमने कुछ इंतजाम किया है और नए नए तरीके भी ढूंढ रहे हैं कि हाउ डू वी डू दिस हेचएफ से भी उनसे घर से बात करने के इंतज़ाम कर रहे हैं तो दबाव होता है कि कभी कभी की क्योंकि उनको घर में छुट्टी पे गया है वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा सुलझ के आया है बाकी अभी वैसे भी है वापस ड्यूटी पे आ गया और उसके बाद उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है इसके लिए कभी कभी वो जो है तनाव जो है उनके ऊपर बढ़ता है वैसे हमने देखा कि ड्यूटी के से ज़्यादा जो है जब घर जाते हैं और वापस आते हैं शायद घर से जो प्रॉब्लम्स हैं वो साथ में ले आते हैं और उस मोस्ट केसेस इन हैव सीन पीपल जब छुट्टी से वापस आते हैं तो उसके बाद लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो सुइसाइड्स हो रहे हैं उसका नंबर काफ़ी कम घट गया है पिछले सालों से भी घटा है अर इट इज इम्प्रूविंग तो विट इम्प्रूविंग बिकॉज वी आर ऑल्सो टेकिंग मोर एंड मोर स्टेप्स पॉजिटिव स्टेप्स टू रिड्यूज दैट आज की में भी कुछ हो रहे हैं लेकिन उसको भी कम करेंगे जो थे थे बाकी सब लोग बाकी आतंकवाद के बारे में सुनते हैं तो वो ले आते हैं वेपन्स एक्सप्लोजिव बाहर से लेकिन जो हम अपने नक्सलवादी हैं वो प्योरली आईईडी से काम चला रहे हैं आईईडी का मतलब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस जब मैं इम्प्रोवाइज कहता हूँ इसका मतलब यह है कि यह जो है जो मार्केट में जो मिलता है उसको लेके तबका तभी वहीं का वहीं बना के इस्तेमाल करता है और उसके लिए क्या चाहिए उसको दिमाग चाहिए और उसके पास काफी दिमाग है और अभी जब पिछले बार लास्ट जो इंसिडेंट हुआ था बड़ा इंसिडेंट जो जिसमें हमने सात जवानों को खोया था उसमें उन्होंने एक नया ढंग निकाला उन्होंने रोड के नीचे एक टनल बनाने का इंतजाम कर इसके पहले जिस जिसे मैंने पिछले महीने अभी दिल्ली में बताया था इसके पहले कलवट के नीचे लगाते थे कलवट के नीचे हम चेक करने लगे तो और एक तरीका ढूंढ लिया कि भाई रोड के नीचे करना और कहाँ पर किया था जब हम कर रहे थे इसके पहले पूरे फॉरेस्ट जंगलों में चेक कर रहे थे उसका प्रैक्टिस था कि जहाँ पर जब पुलिस फोर्सेस जाते हैं और आराम करने के लिए रुकते हैं ऐसे जगह ढूँढ लेना और उस जगह पर जो है बॉम रख देना जब फोर्सेज जाते हैं या मैं सी की बात नहीं कर रहा हूँ सभी फोर्सेस छत्तीसगढ़ के फोर्सेस हो झारखंड के सारे हो या आईटीबीपी हो बी पी या बी एस जो भी हैं इस इस काम में जो लगे हुए हैं जो फोर्सेस जाते हैं तो अच्छा जगह देख लेते हैं कहीं पर छांव ज़्यादा है अच्छा पेड़ है तो जहाँ पर साफ सुथरा है तो ठीक है वहाँ रुकेंगे थोड़ा आराम करेंगे खाना खा लेंगे उस तरह नहीं तो एक तालाब के पास जहाँ पानी मिलता है तो वहाँ पर जब जाएँगे तो उस जगह पर ढूंढ लेते हैं और लगा देते हैं ये सब के लिए तैयार हो गए हैं ट्रेनिंग किया गया है सबको बताया गया कि भाई ये मत करना तो वो जब हम उसको वो गलती दूर करते हैं तो अभी उन्होंने कर दिया कि भाई रोड के नीचे डाल दे कहाँ कर रहा है ये फॉरेस्ट में नहीं कर रहा ये गांव से सौ गज दूर पर कर रहा था खेतियों के बीच में कर रहा है तो ये जो है हमें हर रोज और एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा अभी नमें क्या चाहिए कि सुरंग जो बना रहा है रोड के नीचे उस सुरंग को कैसे पकड़े तो उसके लिए एक्यूपमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं चेक कर रहे हैं तो हर रोज नए नए तरीका लेके आ रहा है जब शायद जब तक हम ये सुरंग की जो पता करने का इंतजाम कर देंगे और कुछ सोचेगा तो इट इज़ ए कंस्टेंट बैटल ऑफ विट्स वो भी कुछ सोच रहा है हम भी कुछ सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि उसको पता लग जाएगा मैं क्या सोच रहा हूँ तो वो मेरे लिए प्रैक्टिस मेरे साथ रखूँगा कर सकता हूँ कि देखिए तो संभावना बिल्कुल नहीं होगी जिसे आप कह रहे हैं ना कभी कोई नेता जाते हैं तो संभावना ऐसे कर देते हैं कि कुछ नहीं होता है अगर वही सच होता तो आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उस बम का रिस्पोर्टर नहीं होता था जिसमें ऑलमोस्ट उसका पूरा गाड़ी सत्यानाश हो गया था और वो बच गए थे लेकिन वहाँ के होम मिनिस्टर मर गए थे और एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी उन्होंने किया था बट बटना अपने चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल से उनके उनके खिलाफ भी बॉम्ब का इस्तेमाल तो ये कभी भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगा लेकिन इतना व्यवस्था इतना करते हैं कि जब भी हो नहीं होगा परसों जो आप बता रहे हैं सात लोग मर गए थे तो उस दिन भी उनको जो है एक प्राइवेट गाड़ी में भेजा गया था वो प्राइवेट ड्रेस में जा रहे थे वेपन्स भी छोड़ के गए थे ताकि किसी को पता ना लगे कि ये पुलिस पार्टी है लेकिन शायद किसी ने बाहर देख लिया होगा कि पुलिस गाड़ी एक पुलिस कैंप से गाड़ी बाहर निकल रहा है और उसके ऊपर हमला कर लिया ऐसा तो सपर। तो देख। तो नहीं।, तो नहीं है कि उनका एक कैंप है सर तो नहीं होता है पॉलिटिकल पॉलिटिकल विल तो मत करो ये मत करो तो नहीं नहीं नहीं आप नहीं देर इज नो सच थिंग टू से देट हमें बताया गया कि भाई इस इलाके में मत जाइए ऐसे तो कुछ नहीं है एप्सोलूट टोटल फ्रीडम फॉर टू ऑपरेट इसलिए तो आज आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में अगर आप देखा जाए जो आप सब लोग मानते हैं कि उनका गढ़ बन गया है वहां पर आज जहां पर रोड नहीं बनते थे आज रोड बन रहा है एक क्षेत्र एक जगह पर नहीं कई जगह पर रोड बन रहे हैं और वो भी सी के मदद के साथ और जहाँ पर गांव-गांव पूरे चले गए थे छोड़ के चले गए थे लोग अभी वापस आने लगे हैं वहाँ आज की तारीख में हफ्ते, वीकली जो मार्केट हाट लगता है अभी हाट लगने लगे हैं और हर हफ्ते अभी लोग वहाँ पर आ रहे हैं कई गाँवों से आ रहे हैं इकट्ठा हो रहे हैं और एक दस एक या दस या बारह बीस या लोग नहीं है सौ, सौ सौ लोग आ रहे हैं 500, 600 सिक्स हंड्रेड पीपल वहां पर आ रहे हैं अभी इकट्ठा हो रहे हैं हर हफ्ते और वहां पर मार्केट चल रहा है ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि हम जो आप गढ़ समझ रहे हैं उस एरिया के अंदर जा रहे हैं जैसे वो हम और भी अंदर जाते जाने लगेंगे मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आएगा तिरपन एक आदमी है हमारे भी हमारे भी ऐसे ही हो रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में हमने किशन जी को मार डाला है तो वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम खत्म हो गया इसका मतलब यह ना कि, कि वेस्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा तो ठीक है आंध्र प्रदेश में भी उसको दूर कर दिए थे अभी फिर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग वहां पर भी तो होगा ये ये तो ये निरंतर प्रयास है कीप ऑन फाइटिंग सर माउंट अभी प्रोपोजल्स कुछ बनाए गए हैं चौहान साहब भी आए थे और गवर्नमेंट uh, से हम वो प्रपोज़ल्स ले ले जा रहे हैं कि हमें और थोड़ा लैंड चाहिए और जो बिल्डिंग्स हैं उसको और भी इंप्रूव करें यानी तो उनके जगह अच्छे बिल्डिंग जो जिस तरह के बिल्डिंग आज देख रहे हैं आप अगर नए बिल्डिंग बनाएंगे तो वो भी उसी तरह दिखाई देना चाहिए ताकि जी इसका जी इस एरिया का जो कल्चर था वो जो आर्किटेक्चर था उसको वैसे ही कायम रखना है तो प्रपोजल्स जा जा रहे हैं दो तीन है। आपको पता है ये तो आप सब बता रहे हैं आप खुद बता रहे हैं यस, ये प्रपोजल्स हैं हम गवर्नमेंट के पास लेके गए हैं गवर्नमेंट भी उनको सावधानी से देख रहे हैं सिंपथेटिकली देख रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में हो जाएगा डेगोस ट्रेनिंग शायद नहीं आएगा लेकिन डिगोस ट्रेनिंग और बाकी बाकी ट्रेनिंग आएंगे और यहाँ पर तो पहले लकमी क्रिएट फैसिलिटी फॉर मोर पीपल टू कम क्योंकि यहाँ का प्रॉब्लम ये भी है कि कनेक्टिविटी तो यहाँ आना जाने में थोड़ा भी दिक्कत है फिर भी वी आर कंडक्टिंग रेगुलर प्रोग्राम्स नाउ इस तरह का प्रोग्राम कभी नहीं था कि जहाँ पर डीआईजी आई जी सर आई सब आके एक साथ यहाँ पर ट्रेनिंग होंगे तो अभी हो रहा है वी आर इंप्रूविंग मोर एंड मोर फैसलिटीज हियर एंड मोर एंड मोर प्रोग्राम्स विल कम हेयर थैंक यू जनलमन पर आप जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस साल आ, चालीस हजार से ज़्यादा लोगों को जो है आंतरिक सुरक्षा मेडल दिया गया था जो हमारे जो रेजिंग डे हुआ था टू थाउजेंड से नाइन्थ ऑफ अप्रैल नाइन्थ ऑफ अप्रैल को हमारा शौर्य दिवस था वैलर डे उस वैलर डे के उस वैलर डे के अवसर पर पूरे देश में जहां जितने भी हमारे कैंप्स हैं यानी कि बटालियन हेड क्वार्टर हों कंपनी लोकेशन हो ग्रुप सेंटर हो जहाँ भी हो और ट्रेनिंग सेंटर्स हो हर एक जगह पर जितने भी आंतरिक सुरक्षा मेडल के विजेता हैं उन सबको पुरस्कार देते सभी को जो है मेडल्स दिए गए थे यहाँ पर भी पंद्रह लोगों को दिया गया था जिनमें से आधे से ज़्यादा लोग कॉन्स्टेबल्स थे कि भाई यहाँ जो मेडल दिए जाएंगे वो इट इज़ नॉट फॉर ऑफिसर्स इट इज ओनली इट इज फॉर एवरीबडी एंड 40,000 थाउजेंड पीपल गॉट दीज मेडल्स इन ऑल द कंट्री अबाउट टू हंड्रेड पीपल गॉट गोल्ड मेडल्स जो गोल्ड मेडल के मतलब जो ऑपरेशंस में घायल होते हैं इस तरह से घायल होते हैं कि शायद उनका पैर चला गया आंख चला गया तो so, जो ग्रीवियसली हट होते हैं उनको हम गोल्ड तो टू 200 पीपल को जो है गोल्ड मेडल मिला था ए, 208 आई थिंक आई थिंकॉट गोल्ड मेडल्स एक दो लोगों को जो है गोल्ड मेडल दिया गया था और साथ ही साथ जो डी डिस्क मिलते हैं वो भी दिए गए थे उस दिन एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे और जितने भी गारंट्री मेडल्स बिना थे वो सबको जो मेडल दिया गया था तो एवरीवेयर तो ये प्रोग्राम हुआ था उस दिन दो ऑफिसर्स को यहाँ मौजूद नहीं थे और मैं ये चाहता हूं कि आपके समक्ष में उनको जो है वो मेडल्स देने के उत्सुक हूं चौहान मेडल उसको मिलेगा उसमें स्टार होगा फिर। नमस्कार आप सुन रहे एफएम। चलिए आपने अभी महानिदेशक श्री दुर्गा प्रसाद जी का मीडिया के साथ जो वार्तालाप हुआ वो आप सुन रहे थे इसी के साथ मुझे अब दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो